छंदोज्योप निषद शांक भाष्याथ अध्याय सा पंचम खंड संकल्प की अपेक्षा चित्त की प्रधानता चित्त वावल भूयेत संकल्पयतेथ मन वाच मियति तामू नामी राम मंत्रेक मंत्रेक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 प्रयोजन निरूपमच तत्सक कथम यद वैत प्राप्तमिति प्राप्त चेतते तदाधा वापोहाय वाथ संकल्पतेथ मन सेवत चित सकल से उत्कृष्ट चित्तयानी चेतृत्व प्राप्त काल के बोधयुक्त होना तथा भूत और भविष्यत विषयों के प्रयोजन का निरूपण करने में समर्थ होना यह संकल्प की अपेक्षा भी बढ़कर है यह कैसे शो बतलाते हैं जिस समय पुरुष प्राप्त हुई वस्तु को या इस प्रकार की वस्तु प्राप्त हुई है इस प्रकार चेतित करता है तभी वह उसे ग्रहण करने अथवा त्यागने के लिए संकल्प करता है फिर मनस्यन करता है इत्यादि शेष अर्थ पूर्वत है हवा एतानी हवाता चिकायना चित्तात्मानी चित्ते तस्माद्यद्यपि प्रतितादि बहुविवती नामस्तन आहुद वेदय विद्वान्थिता सात यद्य विचिवान्वती तस्मा श्रुश्रूसम सेवैसा बेकायरम चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा चित्त उपास्वेती वे ये संकल्पादि एकमात्र चित्तरूप लय स्थान वाले चित्त तथा चित्त में ही प्रतिष्ठित है इसी से यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्य भी हो तो भी यदि वह अचित्त होता है तो लोग कहते कहने लगते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान होता तो ऐसा अचित न होता और यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी चित्तवान हो तो उसी से वे सब श्रवण करना चाहते हैं अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय है चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है तुम चित्त की उपासना करो तानी संकल्पादीनी कर्म फलांतानि चित्त कायनानि चित्तात्मा चित्त्पत्ती चित्ते प्रतिता चितिस्थिता कवच चित महात्म्यं यस्मचिति सकल्पदिमूल तस्मा ददपी बहुव बहुशास्त्रदी पन्न चित्ति चेतम विरहितो भवति तम निपुणा लौकिका संकल्प से लेकर कम फल परमात्र से उत्पन्न होने वाले और चित्त से प्रतिष्ठित अर्थात चित्त में ही स्थित रहने वाले हैं इस प्रकार पूर्व समझना चाहिए इसके सिवा चित्त की महिमा इस प्रकार है क्योंकि चित्त संकल्पादि का मूल है इसलिए यदि कोई पुरुष बहु बहुत से शास्त्रादि का परिज्ञान रखने वाला होकर भी अचित अर्थात प्राप्त विषयादि के यथार्थ स्वरूप को जानने की सामर्थ्य से रहित हो तो निपुण लौकिक पुरुष उसके विषय में यह कुछ नहीं है विद्वान होते हुए भी असद्रूप ही है ऐसा कहने लगते हैं यचा किंचित शास्त्राणी वेद श्रुतवादवा तदप्य पृथ्वेति कथयंती कस्मा यदि विद्वान्यादमे अचि न सै तस्तमुत आहुरितर्थ अल अथ विदि यदि भवति चिंतवान्वती तस्मास्म तदुक्ताजोता श्रष्रूस श्रोत तस्मा चित्त सकनायन इत्यादि पूर्वत वे यह भी कहते हैं कि इसने जो कुछ शास्त्रार्थ जाने अथवा सुने हैं वे भी इसके लिए व्यर्थ ही है यदि यह विद्वान होता तो ऐसा अचित मूड ना होता अतः तात्पर्य यह है कि इसका श्रवण किया हुआ भी अश्रुत ही है ऐसा भी कहते हैं और यदि अल्पवित्त होने पर भी वह चित्तवान होता है तो उससे उसकी कही हुई बात को ग्रहण करने के लिए ही वे सुनने की इच्छा करते हैं अतः चित्त ही इन संकल्पादी का एककायन है इत्यादि पूर्व समझना चाहिए स यच्चि ब्रम्हेस्ते चित्तान् वै स लोकान्न ध्रुवान्ध्रुव प्रति प्रतिष्ठता व्यथम्यथ मानो भी सिद्ध्यवच्चित्त ग्रा सामचारोती तन्मे भगवान ब्रमती वह जो कि चित्त की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है अपने लिए उपचित हुए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा ना पाने वाले लोगों को स्वयं व्यथा ना पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है जहाँ तक चित्त की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है जो कि चित्त की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है नारद भगवान क्या चित्त से बढ़कर भी कुछ है सनत कुमार चित्त से बढ़कर भी है ही नारद भगवान मुझे उसी का उपदेश करे चित्तान, चित्तान बुद्धिमद्गु स चित ध्रुवान इत्यादि चोक्ता चित्त अर्थात बुद्धियुक्त गुणों से उपचित ध्रुवोकों को यह चितोपाचक ध्रुव होकर इत्यादि अर्थ पहले कहे हुए कि समान है ये छांदोग्योपनिषद सप्तम अध्याय पंचम खंड भाष्यम संपूर्णम